नारायण <laughs> रघुनाथ तत्र त्र तस्तकांजलि वास्पवारी परिपूर्णलोचन नमत राक्षक नाते च मधुर मधुर स्वूप कर्मा च मधुर मधुरा बुद्धिं बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विदिया प्रयच परीया कमल कूजयन वेणु श्याम कुेदेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाख वंदे वालिकोकिलम कलोलित फलम शुकमुखाद मृत द्रव मोरहो रसि का भु वि भावुका तृणादी सुनीचन तरूपि सहिष्णुना मानदेन कीर्तनी सद हरी श्रीरा मंजय रा जय जय रा धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गो गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राधा राम हरे गोविंद जय जय श्री गो श्रीकृष्ण गोविंद हरे मूर ये नाथ नारायण वासुदेवा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 गोविंद जय जय य गोपाल जय जय राधा राधन हरि गोविंद जय जय जय जय गोपाल जय जय राधा राधार हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण ममशो जीवलोक जीवभूत सदातन मनसस्थांद्रििया प्रकृतिस्था कर्षति शरीरम यदवापनों याप्युत्क्रमती गृहता संयाति वायुर्गंध श्रोत्रं श्रोत्र चक्षुस्पर्शन चशनम घ्राणमे चधिष्ठा विषया नारायण नारायण एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट पूज गुरुदेव ने एकांत में बताया शास्त्रों में कलयुग में क्या क्या होगा इसका वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है परंतु ध्यान रखना कली के अंतिम चरण में भगवान कल की का ब्राह्मण कुल में अवतार होगा इसका अर्थ है कि कलयुग के अंतिम चरण तक ब्राह्मणों में कुछ ऐसे बने रहेंगे जो वर्ण संकरता और कर्म संकरता के चपेट से मुक्त होंगे तभी उनके यहाँ पुत्र होकर भगवान कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे ऐसी स्थिति में कलिकाल में भी भगवान को सनातन प्रशस्त मान के बीज की रक्षा अभिमत है अतः किसी के द्वारा धैर्य को विचलित किए जाने पर भी किसी की सुनना मत बीज की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना विराज दूसरी बात यह है कि कल के बाद में प्रलय का योग नहीं है कृतयुग का योग है एक मेरा गणित पर लेख है ग्रंथ में तो नहीं छपा कहीं लिख के रख दिया युग चक्र प्रवर्तन न्याय सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार होती है सृष्टि का या संभार ठीक उसके विपरीतक क्रम से होता है महाभारत में दो श्लोक है सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है समृद्धि का क्रम ठीक उसके विपरीत है जैसे ऊपर से सीढ़ी के सहारे जीना के सहारे हम नीचे उतरते हैं जब चढ़ते हैं तो ठीक विपरीतक क्रम से चढ़ते हैं इसी प्रकार सत्य सर्वेश्वर से सृष्टि की प्रवृत्ति होती है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ऐसे प्रलय काल में ठीक विपरीतक क्रम होता है लेकिन युग चक्र क्यों चलता है प्रलय और उत्पत्ति क्रम से विलक्षण युग चक्र के प्रवर्तन का क्रम है यो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कृत युग जिसको सत्य कहते हैं उसकी अपेक्षा प्रज्ञा और प्राण शक्ति के दृष्टि से ह्रास युग रहता है त्रेता की अपेक्षा प्रज्ञा तथा प्राण शक्ति के दृष्टि से ह्रास युग द्वापर है द्वापर की अपेक्षा भी प्रज्ञा और प्राण शक्ति के ह्रास के दृष्टि से कलिकाल है। कहा क्या हुआ अवरोह क्रम अब आरोह क्रम तो यह होना चाहिए कि कली के बाद द्वापर द्वापर के बाद त्रेता त्रेता के बाद कृत युग या सत्युग लेकिन योग इस प्रकार नहीं चलता युग चक्रियों चलता है तो गणित के दृष्टि से भी एक जटिल पहली है फिजिक्स भौतिक शास्त्र के जानने वालों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरी गति इसमें नहीं है फिर विचार करके एक लेख लिखा था कृत युग कब आवेगा कलयुग के बाद अब जो कलयुग का अंत होगा उसके बाद कृतयुग का प्रवेश होगा तो द्वापर और त्रेता की घाटी व्यक्ति का मस्तिष्क कैसे पार कर लेगा एक विधा होगी या नहीं अर्थात विज्ञान में एक नियम है सामान्य रीति से जो सॉलिड होता है ठोस वो लिक्विड के बाद में गैस बनता है द्रवावस्था के बाद में गैस बनता है लेकिन मैग्नेशियम का तार है उसको जलाते हैं तो मध्य की जो द्रवावस्था है वो परिलक्षित नहीं होती सीधे गैस के रूप में मैग्नेशियम का तार नियुक्त हो जाता है लेकिन मध्य की घाटी होनी तो चाहिए जो कि परिलक्षित नहीं होती इसी प्रकार एक न्याय सिद्धांत या नय है करोड़ों वृक्षों में देखा जाता है कि पुष्प के बाद फल लगते हैं लेकिन प्लक्ष जिसको पाकर कहते हैं बट जिसे बरगद कहते हैं अश्वत्थ जिसको पीपल कहते हैं अंजीर गुलर कटहल ये सब कुछ ऐसे वृक्ष हैं जहाँ पुष्प नहीं लगते और फल लग जाते तो दर्शन शास्त्रों में विचार किया गया कि पुष्प के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती करोड़ों स्थलों पर या नियम है, लेकिन अपवाद स्थल कुछ ऐसे हैं जहां पुष्प परिलक्षित नहीं होते फल परिलक्षित होते हैं तो फिर चरक संहिता आदि आयुर्वेद के ग्रंथ ने भी यह माना कि ये वृक्ष अंत पुष्पित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुण की दृष्टि से विचार करे एक तमोगुणी व्यक्ति सहसा सतगुणी नहीं हो सकता रजोगुण की घाटी उसके जीवन में आवेगी ही तमोगुण के कारण जिनके जीवन में परमहंसों जैसी बाहर से गति दिखती है वो कालांतर में उनके जीवन में भयंकर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है हमने सारण में दस साल रहे वहाँ के जो सतपुरुष दंडी स्वामी जी थे उन्हें गुण विज्ञान बहुत साधा हुआ था वो तो जो के तो उनकी कृपा से मुझे प्रयोग सहित प्राप्त हुआ वो तमोगुणी को सत्य बनाने के लिए रजोगुणी बनाना बहुत उत्तम ढंग से जानते थे उसका वर्णन या मुझे ग्रंथ चरक संहिता इत्यादि हैं। संकेत में बोलूंगा रजो धर्म के बिना गर्भ धारण सं नहीं है ये करोड़ों दृष्टान्तों के बल पर सिद्ध है लेकिन करोड़ों देवियों में कोई कोई ऐसी भी देवी होती है रजो धर्म के बिना ही गर्भ धारण कर लेती है तो उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अंतः पुष्पिता होती है क्योंकि तो मध्य की घाटी या अनिवार्य घाटी तो जीवन में होनी चाहिए इसी को हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया फल बल कल्पित फल के बल पर कल्पना करने योग्य सिद्धांत है बल पर कल्पना करने योग्य है कि अंत पुष्पित वृक्ष होते हैं केवल हमने संकेत किया श्री सच्चिदानंद जी महाभाग महंत श्री जी के प्रवचन को सुनकर कि या तो कलिकाल है इसके बाद कृतियुग आना है मध्य की द्वापर और त्रेता की जो घाटी है विकास की दृष्टि से आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के उत्कर्ष की दृष्टि से वो कल की भगवान अपने अवतार से पूर्ण करते है पहले तो शोधन करते हैं शोधन के दो प्रक्रिया है लंकिनी ने सत्संग का वर्णन किया ना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख सत्संग के स्थान पर तो उसको घुसा मारा था हनुमान जी ने ऐसा सत्संग का वर्णन है राम सहित क्या यही हुआ ना कोई उपदेश तो नहीं दिया था तो इसका मतलब है कि विचित्र सत्संग है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख वहां तो कोई तत्वमसी या श्री रामकृष्ण आदि के अवतार का वर्णन नहीं या जड़ के एक डट के घूसा मार दिया घूसा से क्या हुआ उसके तमोगुण का अपनोदन हो गया तमोगुण का अपनोदन हो गया तो प्रज्ञा शक्ति आस्तिकता से भरपूर हो गई प्राण शक्ति में सतगुण समाविष्ट हो गया उसने सत्संग का बहुत बढ़िया वर्णन किया महाराज बहुत अच्छा सत्संग मिला इसका मतलब कहीं कहीं पिटाई का नाम भी सत्संग है उससे व्यक्ति की अकल जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है तो क्या अर्थ हुआ भगवान कल की क्या करेंगे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ खुद सोच समझ कर बिना सोचे समझे तो बोलता ही नहीं भगवत कृपा है हम लोग जो कार्य निकाल रहे हैं हमें भी बालों में घोर कलकाल है फिर वो हत्या बंद हो क्यों कहते गो माता की जय हो कुछ लोग आलोचना करते हैं है हत्या बंद हो कहते हुए परंपरा से इन लोगों को साठ सत्तर वर्ष हो गए हत्या तो नहीं बंद हुई उनको कहते कि तुमको शब्द सुनने से भी चिर है पूरे विश्व में गो हत्या बंद हो भारत अखंड तो हम ही कह रहे हैं गुरुओं से हमको ये प्राप्त है अब ये सुनने से भी चिर है भाव तो बनाओ फिर गो हथियारों का अंत होता है या गो का अंत होता है ये तो भविष्य बतावेगा कोई भी तो नहीं कह रहा भारत अखंड हो कह रहा राजौरी में ब्रिगेडियर और कर्नल से नीचे कोई नहीं पदाधिकारी थे प्रतिबंधित थे मेरा प्रवचन सेना के बीच में पैतालीस मिनट हुआ था हमने कहा था हमें पाकिस्तान लेना है बांग्लादेश लेना है सेना के पद पद पर थे वो ब्रिगेडियरों का कर्नल से नीचे के कोई नहीं थे प्रतिबंधित पौन घंटे पौन घंटे हमने कहा पाकिस्तान लेना है बांग्लादेश लेना है तो हम वे क्या संकेत कर रहे कल की भगवान जो प्रक्रिया अपनाएंगे तम का शोधन होगा <coughs> उसके बाद उनके श्री विग्रह से संस्पृष्ट जो पवन इन्हीं को लगेगा वो सब के सब कृतियुग में रहने योग्य मेधा शक्ति आचार शक्ति से संपन्न हो जाएंगे क्या तो यह जो प्रक्रिया है कली के शोधन की प्रक्रिया भगवान कल्कि से प्राप्त होती तो शास्त्रों में अवान्तर दशा का वर्णन होता है अवान्तर दशा उस अवांतर दशा को सामने रखकर और कली के शोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत वैज्ञानिक है कल की भगवान के आचरण से व सिद्ध है उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अब कल जो कहा गया इस समय इन राजनीतिक दलों को लंकनी को जैसा सत्संग प्राप्त कराया हनुमान जी ने उसी प्रकार के सत्संग की आवश्यकता वाणी से कुछ कहने से सुनते समझते नहीं उस प्रकार का जब इनको सत्संग मिल जाएगा किसी महापुरुष से तब ये बस लंकनी के समान कहेंगे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक संग <laughs> या वस्तु के अधीन होता है उसी को कहते प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र जो वस्तु जैसी है उसको उसके अनुरूप ही जानने का नाम प्रमा है इसलिए कल कहा गया ज्ञान में विकल्प नहीं होता कर्म में व्रीही के द्वारा अथवा यव के द्वारा ये विकल्प है बिलपत्र को लेकर भी बिल्वोपनिषद में कहीं कहीं तो सामान्य रीति से है यू चढ़ाना चाहिए कहीं यूं है तो बिलपत्र चढ़ाने को लेकर भी विकल्प है कर्म में विकल्प की प्राप्ति होती है ज्ञान में विकल्प की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि ज्ञान जो होता है वो प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र होता है और कर्म में कर्ता का स्वातंत्र किंचित होता ही है और बहुत कुछ होता है स्वतंत्र कर्ता अब कर्ता जब अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करता है तब वो फंस जाता है जैसे भामर आवर्त से युक्त कोई नदी हो अब हम छलांग लगावे या न लगावे यहां स्वतंत्र है स्वतंत्र करता है तो और छलांग अगर हमने लगा दिए तब अब हमारी कला और बेग उन दोनों में युद्ध होगा युद्ध में जो जीत जाए आवर्त बेग नदी के जीत जाए तो डूब जाएंगे और कहीं हम संघर्ष करते करते उन पर विजय प्राप्त कर लें तो किन? उस पार पहुंच जाएंगे ये होता ना तो कर्ता जब अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करता है तो फिर प्रतंत्रता में जकड़ जाता है स्वतः स्वरूपता कर्ता स्वतंत्र है क्योंकि कारणों का प्रयोगता है और कर्णगत चेष्टा का संपादक है इसलिए कर्ता स्वतंत्र होता है आखिर वह स्वरूपता चेतन है तो कर्ता का स्वतंत्र अभिमत है तो ज्ञान में परतंत्रता है कल उदाहरण दिया गया यात्रा के समय हम चीख नहीं सुनना चाहते कर्ण स्वस्थ है किसी ने छी दी तो सुनने के लिए बाध्य हैं क्योंकि ज्ञान में पुरुष तंत्र नहीं है वस्तु तंत्र है अथवा प्रमाण तंत्र है कान के अधीन है श्रवण कान स्वस्थ है शब्द का उससे संयोग हो गया तो शब्द सुनने के लिए हम बाध्य हो गए चाहे शब्द अभिमत हो चाहे अनाभिमत हो यहाँ संयम की चर्चा है गुप्त रीति से वो क्या है सुनने में हम विवश हैं लेकिन बोलने में विवशता आप क्यों पालते हैं क्योंकि बोलने में तो वाक्यन्द्रीय कर्मेन्द्रीय है तो जितना हम आप कोई भी व्यक्ति श्रवण का क्षेत्र जितना है अगर उतने ही बोलने का क्षेत्र हो जाए या तो बालक कहा जाएगा या पागल कहा जाएगा क्या छोटे बच्चे होते हैं ना वो तो वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकते जितना सुना है जो मन में आता बोलते जाते बोलते जाते <laughs> बच्चे की विशेषता क्या होती है ना वो निभना जानते ना निभाना जानते और सजाने की विशेषता क्या होती है जो निभना न जाने निभाना न जाने उसको भी निभाना बच्चा तो न निभना जानता है न निभाना माता पिता भी अगर कहीं कहीं ऐसे मिल गए कि न निभना जाना न निभाना चाटे से बात करें तो बच्चे का क्या होगा बच्चा बिल्कुल न निभना जानता है न निभाना माता पिता के धैर्य की पराकाष्ठा होती है कि जो निभना नहीं जानता निभाना नहीं जानता उसे निभाते और प्रमित रखते है अब किसी की आयु तो हो गई अधिक लेकिन स्वभाव वही है वो सरदर्द बन जाता है व्यवहार क्या आयु हो गई पचास साठ सत्तर अस्सी स्वभाव वही है कि न निभा जाने न निभाना जाने उसको व्यक्ति फिर सहन नहीं करते बच्चे को तो सहन कर लेते हैं क्योंकि अवस्था के अनुरूप स्वभाव है प्राय कहते बच्चे और वृद्ध का स्वभाव एक जैसा हो जाता है तो हमने क्या संकेत किया सुनने का हर व्यक्ति का क्षेत्रफल बहुत होता है जितना हमारे पास सुना हुआ है उतना अगर बोल दें तो पागल सिद्ध होंगे या नहीं या तो बच्चा सिद्ध होंगे या पागल तो यहाँ तंत्रता है लेकिन यहाँ स्वतंत्रता है क्योंकि तो वाक क्या है कर्मेंद्री है तो कर्म हमारे अधीन है कर्मेंद्री हमारे अधीन है इसलिए बोलने में संयम की आवश्यकता होती है ठीक कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तो गाली देना ना जानता हो लेकिन ऐसे ऐसे मनीषी हैं कि मार दें लेकिन गाली नहीं दे सकते जानते तो हैं। संसार में जन्म लिया है तो प्रशिक्षण तो गाली की हर व्यक्ति को प्राप्त है लेकिन गाली दे नहीं सकते हर व्यक्ति मर जाए लेकिन गाली नहीं दे सकते अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते तो हमने एक संकेत किया कि दोनों में मैत्री है शब्द का श्रवण होगा स्वे इंद्री से शब्द का विसर्जन होगा वा केंद्रिय स्पर्श का ग्रहण होगा त्वकेन्द्रिय से और विसर्जन होगा किससे हाथ से बाबा लोग सावधान हम भी बाबा है बचपन से यह जो झट जा, से किसी के सर पे हाथ दे दिया ये बीमारी है इसका मतलब आपने स्पर्श का परित्याग किया आशीर्वाद के पात्र को स्पर्श कीजिए दीजिए लेकिन खुश रहो बच्चा ये क्या हुआ स्पर्श का त्याग है रूप का त्याग नेत्र इंद्रिय के द्वारा हम गंतव्य का दर्शन करते हैं पांव के द्वारा अत पांव इंद्रिय इसके संचालक है ना पांव के द्वारा गंतव्य तक पहुँचते है ठीक उसी प्रकार से रसनेन्द्री के द्वारा रस का ग्रहण होता है और मूत्रेन्द्रीय उसी का दूसरा नाम है जननेन्द्रीय के द्वारा रस का परित्याग होता है और नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है और गुदा के द्वारा उसका परित्याग होता है कल अब पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है यह हमने संकेत किया अब जो बात कही गई भद्रम करण भी सुन देवा देवताओं से प्रार्थना की गई बहुवचन का प्रयोग क्यों किया करण इंद्री के देवता तो कोई एक होने चाहिए तो इसमें भी स्वारस्य है दर्शन है दर्शन के बिना तो काम चलता ही नहीं है इसका अर्थ क्या है एक इंद्री के देवता भले ही एक प्रसिद्ध हों लेकिन देवताओं में एक अपूर्व शक्ति होती है कि वे अपनी शक्ति का एक इंद्री की उद्भावना में उसके प्रकाशन में प्रयोग और विनियोग करते हैं मर्यादा की सीमा में लेकिन वो अनुग्रह करें तो किसी भी इंद्री पर किसी भी देवता की शास्त्र सम्मत देवता की आराधना से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कल बताया भी गया करने भी का ये ज्ञानेंद्रिय है कानों के द्वारा क्या करें भद्र श्रवण करें तो देवता से ये प्रार्थना की क्यों की गई? जब हम मनुष्य हैं तब मनुष्य शरीर से तादात्म पन्न हो गए तो हम देवता से दुर्बल हो गए तादात्म्य पत्ती का सब कुछ खेल है त्म्य पत्ति का खेल है तो हम जीव हैं तो देवता से ऊपर हैं या देवता के तुल्य है और अगर हमने अपने को मनुष्य माना तो देवता से बहुत घटिया है वो देव योनि मनुष्य योनि से उत्कृष्ट है मान्यता को लेकर है नुलसीदास जी को लीजिए विषय कारण सूर्य विषय का अर्थ है अधिभूत कारण करण अध्यात्म थे अध्यात्म सुरदय विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई रूपम दृश्यम भगवत पा शंकर आचार्य लेकिन इसमें एक करी छुट्टी हुई है वो ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य का मंथन करके तुलसीदास जी ने कारण एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में वहाँ के शंकर भाष्य का मंथन करके तुलसीदास जी ने यह वचन बनाया विषय करण सुर जीव, है करन से कारण प्रकाशित होते हैं देवता से और देवता प्रकाशित होते हैं जीव से जीव जहाँ पर अपने आप में जीव है वहाँ देवताओं से उत्कृष्ट है वो क्योंकि जीव ही तो अमुक अमुक कर्म और उपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप देव शरीर को प्राप्त करता है या देव विग्रह को प्राप्त करता है तो देवताओं का मौलिक स्वरूप तो जीव है तो विषय कारण सुर जीव समेता वो जीव भी जिससे उद्भाषित है वह स्वप्रकाश प्रकाश तत्व है सकल एक एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई तो यहां पर निरूपण किया गया कि जहां हम मनुष्य शरीर में तादात्म्यपन्न होकर स्वयं को मनुष्य मानते हैं हमारी आपकी गतिविधि या गतिमति स्थिति मनुष्य के अनुरूप है वहां देवता हमसे बहुत ऊपर है तो देवता की आराधना करने से क्या होगा हमारे पास भद्र श्रवण ही समुपस्थित होगा कल उदाहरण दिया था मीठा मीठा अब करवा करवा तू। अगर देवता कहीं प्रकट हो जाएं, उनको तो पृथ्वी के स्पर्श की आवश्यकता नहीं है वो लीला पूर्वक माया पूर्वक दमयंती के स्वयंवर में माया पूर्वक वो पृथ्वी को छू सकते हैं स्वाभाविक रूप से देवता पृथ्वी को छूते नहीं वो तो यहीं खड़े होकर दर्शन देंगे और उनके शरीर विग्रह से चतुर्दिक प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है उनके वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय है जहां भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवराज इंद्र श्री ब्रह्मा जी के द्वारा विनिर्मित चरु को लेकर सीता जी के पास भगवती सीता के पास कहाँ आए अशोक वाटिका में ताकि सीता जी ब्रह्मा जी के अनुरोध से वो सब पालें तो देहा त्याग नहीं करेंगी भूख और प्यास से ऊपर उठ जाएंगी जो बला, बला का गुण है ना वो तो विद्या है उसी ढंग से वो चरु का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था जी उज्जीवित रहेंगी तो राक्षसों का संवार राम जी कर सकेंगे तो सीता जी का जीवित रहना आवश्यक है तो भगवती सीता ने कहा आप कौन है जो चर् लेकर आए हैं देवराज इंद्र मानवोचित विग्रह धारण करके आए थे उन्होंने कहा मैं वस्तुता तो ब्रह्मा जी का परिकर देवराज इंद्र हूं उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी को नमस्कार आपको नमस्कार दोनों का सम्मान लेकिन दूध का जला हुआ या दूध के जले हुई सांस को दूध का जला हुआ सांस को फूंक फूंक कर पीता है अतिथ के नाम पर तो मेरी ये दशा हुई कहीं आप रावण ही तो नहीं है वो भी तो वेश बनाना जानता है तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि आप देवराज इंद्र है मैंने पिता तो विदेह जीवन मुक्त उनके यहां महापुरुषों के मुखार बिंद से देवताओं के लगभग तेरा लक्षण है वाल्मीकि रामण देवताओं के लक्षणों को सुना है अगर आप सचमुच में देवराज इंद्र हैं तो उसी रूप में अपने को प्रकट कीजिए जैसे असली नोट नकली नोट की परख जिनको है वो जाली नोट को पकड़ लेंगे ना तो सीता जी को परख थी रावण देवता का रूप धारण नहीं कर सकता था कर भी ले तो जाली नोट पकड़ने वाले की तरह सीता जी को लक्षण प्राप्त था उसकी जानकारी थी कि रावण में यह खोटापन है इतने अंश से लगता है कि ये कोई देवता नहीं है तो देवराज इंद्र ने अपना सब स्वरूप प्रकट किया देवता वाला तब भगवती ने कहा विश्वास हो गया कि आप देवता है रावण नहीं है ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए मैं अब चरु सेवन करती हूँ तो हमने क्या संकेत किया वो जो देवता हैं, वो मर्त लोक में आ जाएं। लेकिन यहाँ की दुर्गंध उनकी नासिका के माध्यम से उन तक नहीं पहुँच सकती है कल संकेत किया गया क्योंकि ऊर्ध्व गतिष्ठंत राजशाह जघन्य गुण वृत्तिष्ठा धो ग के परिपाक से देवताओं को शरीर प्राप्त होता है देव शरीर जो होता है अच्छा गिरीशानंद जी हैं। श्रीमद भागवत सप्तम स्कर्ष नारद का वचन देवता और पितरी देवता और पितरों का शरीर एक पारिभाषिक शब्द है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है देवता और पितरों का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है देवर्ष नारद जी का यह शब्द है इसकी व्याख्या जाननी हो पूरे छांदग शुत, छांदग उसके पांचवें अध्याय के अंतिम चरण में अनुसई जीवों का वर्णन इतना अद्भुत विज्ञान है इस बार दैवयोग से पढ़ाने का भाष्य और आनंद गिरी टीका सहित अवसर मिला इतना यह भी आश्चर्यचकित हो गए उसके अनुसार अगर हम लोग शरीर का वर्णन करें तो अद्भुत दिव्यता पता ही नहीं है गेहूं और गेहूं में क्या अंतर है एक गेहूं अनुसई जीव है एक गेहूं गेहूं अनुसई जीव नहीं है इसकी इसका विभाजन तो आजकल कोई भी ये जोलॉजी बॉटोनी वाले कहते हैं ना ये नहीं कर सकते जो विज्ञान दिया गया है शांडोग में और ने भी अपनी सारी शक्ति लगाकर आनंद जी ने उनके भावों को प्रकट कर ऐसा दिव्य स्वरूप चित्रित किया है। उस तो संक्षेप में द्रव्य सूक्ष्म का के द्वारा समानुष्ठित होते हैं तब वो द्रव्य सार सर्वस्व पूर्ण सार सर्वस्व देव शरीर की प्राप्ति होती है देह त्याग के समय जिसका वर्णन शरीरम यदापन होती व्याख्या सत्र में आज नहीं कर सकेंगे समय हो रहा है तो हमने कहा कि देवताओं का श्री विग्रह क्या होता है पूर्ण सार सर्वस्व आहूत द्रव्य सार सर्वस्व होता है दिव्य होता है इसलिए देवता मनुष्यों से बहुत उत्कृष्ट होते हैं कर्म और उपासना दोनों के समुचित अनुष्ठान से देव विग्रह की प्राप्ति होती है केवल कर्म के फल स्वरूप जो शरीर मिलता है काम्य कर्म के फल स्वरूप या केवल कर्म के फल स्वरूप उसकी गति चंद्रमंडल तक होती है फिर वहां से च्युत होना पड़ता है जीव को उस जीव को अनुसई जीव कहते हैं तो देवता के अनुग्रह से क्या हो सकता है हमको ऐसी शक्ति मिल सकती है कि हम भी इंद्रियों का शोधन हो जाएगा तो भद्र श्रवण ही करेंगे कदाचित कोई अभद्र कह भी दे उसका अर्थ भद्र लग जाएगा सरस्वती जी के सामने एक कठिनाई आई श्रीधरस स्वामी श्रीधरी टीका शिशुपाल जी ने तो गालियां दे दी भगवान श्री कृष्ण को और श्रीधरस स्वामी के सामने संकट उत्पन्न हो गया गाली का मैं अर्थ कैसे करूं भगवान के प्रति दी हुई गाली का <laughs> क्या तो फिर सोचा श्रीधरा स्वामी ने सरस्वती ने तो गाली नहीं दी होगी शिशुपाल ने अपनी बुद्धि से भगवान को गाली दी और गाली भी कब नहीं दी भागवत में है लेकिन आखिर वाक के संचालन में तो अग्नि उधर सरस्वती बाघ भगवत भगवत बात क्या सरस्वती जी वाक्य अधिष्ठाती देवी हैं वो तो भगवान को भजनीय मानती हैं उन्होंने तो गाली नहीं दी होगी तो हर गाली का उन्होंने प्रशंसा पर अर्थ निकाला भगवान शिव की प्रेरणा से से आए पार्वती जी की परीक्षा लेने कन्याकुमारी उन्होंने कहा अगुण अकाम क्या क्या प्रश्न उठता है कि सप्तरसी क्या गाली दे सकते शिव जी को शिवजी ने तो भेजा था परीक्षा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो लौकिक दृष्टि से अवाच्य है गाली है और वैदिक दृष्टि से क्या है मातुपित ही ना क्या प्रशंसा है इसी प्रकार से कदाचित कोई अपने स्तर से मृत लोक में हमको आपको गाली दे दे तो ये जो देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है एक तो ऐसी जगह ले ही नहीं जाते देवता व्यक्ति को जहां ये सब सुनने का काम हो कदाचित व्यक्ति को अभद्र श्रवण सुनने को मिल ही जाए तो मांडू कुपनिषद आदि के अनुसार अगर उसको अर्थ सदा हुआ है तो सब का अर्थ मंगलमय ही लेगा एक क्षमता होती इसलिए ज्ञानेन्द्रिय जो है उन पर हमारा नियंत्रण सर्वथा नहीं है क्योंकि ज्ञान जो होता है वो पुरुष तंत्र नहीं होता बल्कि प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र होता है कल एक संकेत करके प्रवचन को विराम दिया गया और इस सत्र में भी यह जो वचन है ममई वामसो जीव लो के प्रकृतिस्थान करसति इसमें अद्भुत वैज्ञानिकता है उसका प्रवचन आज ही तो यहाँ समापन है इस सत्र में मैं नहीं कर सकूंगा दाना पानी होने पर फिर याद दिलावेंगे तो कर सकूंगा जानबूझकर बुझ कर एक श्लोक को अधिक दिनों तक नहीं ले जा रहे है। समझ गए ऐसा ना हो कि वैद्युष्य बघाड़ने के लिए वैद्युष्य को दिखाने के लिए कि मैं एक श्लोक पर इतना दिन बोल सकता हूं यहाँ स्वप्न में भी यह चीज नहीं तो फिर क्या है सरस्वती जब अर्थ दे रही है तो सरस्वती का अपमान तो नहीं कर सकता मूल बात यह जब बचन अपना अंतरंग अर्थ दे रहा है तो मुझे क्यों कंजूसी क्या मुझे कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना अब कौन सा है कि कोई भागवत सप्ताह कि सात दिन में पूरी कथा यूं ही कह देनी चलो काल अनंत है आत्मा अमर है तो हमने एक संकेत किया कल एक विज्ञान की ओर संकेत किया गया जब हम शद प्रज्ञा के द्वारा अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विषय से अतीत कारण कारणों से अतीत देवता देवता देवता से अधीत अतीत जीव होता है कैसे जाने कारण के भेद से देवता में भेद की प्राप्ति होगी या नहीं आपके देवता कोई और मान लीजिए सूर्य भगवान और है ही कान के देवता कोई और नाक के देवता कोई और मन के देवता कोई और बुद्धि के देवता कोई और चित्त के देवता कोई और अहंकार के देवता कोई और कारण के भेद से विषय में भेद हो गया अधिभूत में और कारण के भेद से ऊपर अधिदेव में भेद हो गया लेकिन कारण के भेद से विषय के वेद से कारण के वेद से अधिदेव के वेद से जीव में भी भेद होगा क्या जीव में तो वेद नहीं होगा तो सार क्या निकला? जीव जो है विषय की अपेक्षा करण करण की अपेक्षा अधिदेव उद्दीप प्रकाशक होने पर भी विषय तो सर्वथा प्रकाश है रूपम दृश्यम लोचनमृक् तक दृश्यमृत्व मानसम दृश्य धीवृत्त साक्षी दृगेव न तो दृश्यते तो यहां पर सार ये निकला कि विषय के भेद से करण में भेद करण के भेद से देवताओं में भेद लेकिन देवता के भेद से जीव में भेद मानेंगे तब तो काम बनेगा नहीं फिर तो प्रतिविज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी अह्रह पूर्वक आत्मा अनुसंधान नहीं होगा मैंने देखा मैंने सुना जो मैं देखने वाला वही मैं सुनने वाला वही मैं संकल्प करने वाला वही मैं विकल्प करने वाला वही मैं अध्यवसाय करने वाला वही मैं स्मरण करने वाला वही मैं गर्व करने वाला इस प्रकार जो प्रति की सिद्धि होती है इससे तो यही सिद्ध होता है कि विषय के भेद से करण के भेद से देवता के भेद से जीव में भेद की प्रशक्ति नहीं होती सुसुप्ति में विषय करण सुर कि पहुंच नहीं है हम तक आप तक लेकिन हम नहीं है जीव नहीं है ये तो नहीं कह सकते इसलिए विषय करण सुर से भी जीव अतीत है अर्थात मैं अतीत हूं इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमानव प्रमाण का आलंबन लेकर अगर हम निश्चय कर लें तो फिर क्या होगा देवताओं से भी अधिक चमत्कृति जीवन में आवेगी या नहीं आवेगी लेकिन देवता को नमस्कार ही करेंगे समझ गए एक बड़ी विचित्र बात तुलसीदास जी ने एक जगह लिख दिया रामचरितमानस में तुलसी तुलसीदास बहुत बढ़िया लिखा मैं तो भांग था भांग विजया का को लेकर चित्रित किया संकेत में रामचरितमानस नाम वंदना तुलसी मैं तो तुलसी नहीं मैं भांग का पत्ता था भांग का पत्ता भांग मुझे भांग को तुलसी बनाने वाला भगवान नाम मुझे भांग को भांग का मतलब विजया भांग माने विजया विजया देवी चढ़ जाए तो फिर क्या कहना तो कामुकता आती है क्रोध भी अनर्गल प्रलाप भी होता है मैं तो भांग था भांग मुझको तुलसी बना दी किसने तुलसी बनाने वाला कौन भगवान नाम का आलम्बन लेकर मैं भांग से तुलसी हो गया अब तुलसी आ गई सामने अच्छा मैं तो समझती थी मैं तुलसी हूं तुम भी तुलसी हो गया तुलसी तुलसीदास <laughs> कितना बढ़िया है साहित्य हो तो गया तुलसी अब मैं इस शक्ति को कैसे स्वीकार न करूं लेकिन मां कृपा करो तुलसीदास नाम रहेगा दा तुलसीदास लेकिन जिस नाम के बल पर मैं तुलसी हो गया तो हो ही गया तो बहुत बढ़िया है भांग को तुलसी बनाने वाला कौन भगवान नाम तो जैसे भांग तुलसी बन जाए ना तो अभी जो हमारे लिए कर्म है क्या है पुरुष तंत्र कर्त तंत्र ज्ञान हमारे लिए है वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र बात तो ठीक है लेकिन प्रार्थना की गई भद्रम करण भी इसका अर्थ है जहां पर हम असमर्थ हैं देवता वहां पर समर्थ होते हैं इसलिए देवा लंबन लेना चाहिए और महापुरुष लोग भले ही स्वयं को जीव जान ले तो देवता कोई मूर्ख है कि अपने को जीव नहीं जान सकते वो रामदेव आनंद धनी स्वामी सुना है अब कैसे कहना होगा <laughs> सब पढ़ाया लेकिन चेले चली हो जाए तो पागल हो जाता है बाबाओं को पागल करने वाले ये चेले चली, बड़े विचित्र है, होते हैं खैर उन लोगों को हमारे दर्शन से भी परे परहेज बड़ी विकट बात किस लिए वेश धारण किया घर छोड़ा इसका भी विवेक नहीं है चलो ठीक तो देवता आया मेरे पास एक बार भामती पढ़ने आप तो थे ओ, इस विभाग के अध्यक्ष रंगजी में और जब शास्त्री में पढ़ रहे थे पहला प्रश्न कहीं से वेदांत सुन के क्या किया ईश्वर मिथ्या है ना बताओ हमको हुआ हमसानंद जी ने जो कांड किया वही करूं हमने कहा भले आदमी तुम्हारा वेदांत यही से प्रारंभ होता है ईश्वर मिथ्या है तुमके मालूम है कि कहा लिखा ईश्वर मिथ्या है तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि ईश्वर मिथ्या है 120 सौ उपनिषदों में पूर्वोत्तर मिलाकर दो जगह लिखा है कि ईश्वर मिथ्या है ईश्वर मिथ्या है क्या तात्पर्य क्या है समझते हो तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम अपने पंच कोष को मिथ्या मानते हो नहीं तो हमने कहा ईश्वर तुमसे घटिया है ए, पागलपन है वहां जो ईश्वर मिथ्या है उनको तो यह भी नहीं मालूम कि ईश्वर मिथ्या है कहां लिखा है दो जगह उपनिषद में लिखा है। उसका अर्थ क्या ईश्वर संज्ञा मिथ्या है भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने शब्द और बुद्धि इतना विज्ञान भर दिया है वो ऐसा पाठ ऐसा नहीं है कि अपने आप लग जाए या एक दिन में एक अध्याय पढ़ लो कुछ नहीं मिलेगा एक एक शब्द में उन्होंने कहा शब्द और बुद्धि शब्द और बुद्धि शब्द और बुद्धि इसी का खेल है ना जगत अमुक शब्द अमुक घट शब्द और घट बुद्धि घट शब्द और घट बुद्धि तो वहां पर जैसे अप्रोक्षानुभूति में जो निधिध्यासन के पंद्रह अंग हैं, वहां बताया गया कि जैसे आधा बंते चयन की शैली में कि घट पहले भी घट के रूप में नहीं था बाद में वह भंग हो जाता है इसका मतलब आदि में ना रहे अंत में न रहे उस रूप में वो मिथ्या है तो जब कार्य मिथ्या है तो मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या है इस पर जाने नहीं जाता संज्ञा मिथ्या है वस्तु मिथ्या है माइक मिथ्या है अरे माइक संज्ञा मिथ्या है भगवान शंकराचार्य जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का ही वचन है, है। निरालंबोपनिषद का मूल वचन है भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ में भी है तो वहां पर छांदोक का भाष पर यह संज्ञा मिथ्या है वस्तु तो मिथ्या है मृत्यु के अत्यव सत्यम संज्ञा मिथ्या होती जाएगी अंत में ब्रह्म सदैव सत्यम ब्रह्म ही रह जाएगा तो हमने कहा पंचकोश कोष का पंच को मिथ्या जान लिया वो तो नहीं तो हमने कहा आपसे घटिया है ईश्वर पागलपन की बात अतिरेक कहीं नहीं होना चाहिए आजकल के वेदांति प्राय उनसे बात करना उचित नहीं क्यों तो नहीं अतिरेक है जी न्यूनातिरेक ब्राह्मणत्व का अतिरेक हो गया देख लीजिए अब गाली सुनिए ब्राह्मणत्व का अतिरेक हो गया क्षत्रियव का अतिरेक हो गया ब्राह्मण अपनी सीमा में ब्राह्मणोचित शिल का पालन करें सब तो हाथ जोड़ेंगे लेकिन ब्राह्मणों ने शास्त्र नहीं ब्राह्मणों ने जहां जहां ब्राह्मण का अतिरेक कर दिया हम सन्यासी हैं हम पांव फैला के आओ लो ये सन्यास धर्म का अतिरेक है कि ब्राह्मण के लिए लिखा है मनुस्मृति में नारद परिव्याज को परिषद में अपमान को अमृत समझे सम्मान को विष समझे तो पांव फैला करके कर, आओ पूजन करो ये क्या चीज है उनका काम है कि वो आपका सम्मान दें आपका काम है सम्मान लें बिल्कुल अलग रही है तो हमने एक संकेत किया अगर हम विश्व हैं विश्व तेजस प्राग वाले विश्व तो भगवान कौन है तयोर व्यस्टि समिता वैश्वानर है तो वैश्वानर हमसे घटिया अब वैश्वानर को हटा दें तो विश्व रहेगा कुछ अरे आकाश को हटा देंगे तो घटा आकाश कुछ रहेगा अगर हम तेजस है तो भगवान हिरण गर्भ है गर्व के गर्भ में तेजस रहेगा या नि? आकाश के गर्भ में घटाकाश मठाकाश रहेगा या नहीं अगर हम प्राग्ञ हैं तो भगवान कौन है अंतर्यामी सर्वेश्वर है अगर हम कुटस्थ या तुरी हैं तो भगवान ब्रह्म है ब्रह्म के बाहर रहेगा क्या कौन कूटस्थ तुरी घटिया कहाँ है तो घटिया कहा, कहा है क्या किस मोर्चे पर ईश्वर को लल्लू बुद्धू समझते हैं वेदांति वो समझ में नहीं आते किस मोर्चे पर ईश्वर घटिया सिद्ध हुए अगर आप विश्व हैं तो भगवान वैश्वान हैं। अगर आप तेजस अपने को मानते हैं तो भगवान हिरण्य हैं। अगर आप प्राग्ञ मानते हैं तो भगवान सर्वेश्वर अंतर्यामी हैं। अगर आप कूटस्थ हैं शोधित हमर्थ हैं, तो भगवान ब्रह्म है आपसे घटिया किस मोर्चे पर तो कहेंगे कि वह परोक्ष है परोक्ष है भगवान परोक्ष है या आपकी बुद्धिमंद है वो स्वप्रकाश है स्वप्रकाश कैसे परोक्ष होंगे हमारी में है मंद के कारण हम भगवान को को या ब्रह्म को परोक्ष मानते हैं या भगवान परोक्ष भी हैं इस दृष्टि से विचार करने पर हमने कहा कि देवताओं का सम्मान करते हुए लेकिन यह समझना चाहिए कि अधिदैव वर्ग से अध्यात्म उद्भाषित होता है एक देवता के महत्व को समझने के लिए एक वाक्य बोलकर प्रवचंद को विराम देते हैं। चंद्रमा मनसो जाता भागवत में बहुत अच्छा प्रसंग है द्वितीय स्कंध में है कोई अभी सज्जन हाँ एम एस सी है गणित से कपिल क्या गौतम जी गौतम जी ने पूछा था रात्रि के पाठ में कहा पर पूरी में बहुत अच्छा भागवत का प्रकरण एक विचित्र बात है चंद्रमा मन सो जाता विराट हिरण गर्भ का वर्णन है न पुरुषोक्त में और भागवत में भी है चंद्रमा मन सो जाता भगवान के अध्यात्म मन से हमारे अधिदेव चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उल्टा हो गया नहीं हमारे मन के अधिदैव कौन है चंद्रमा उन चंद्रमा की चंद्रदेव उत्पत्ति किससे से हुई भगवान के अध्यात्म से मन से वो कोई तुरय तत्व का वर्णन नहीं है विराट हिरण्य गह का वर्णन है अगर इस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो ठिकाने हो जाएंगे या नहीं हमारे मन के जो अधिदेव हैं वो भगवान के अध्यात्म से उत्पन्न हुए हैं चंद्रमा लो जी तो भगवान का मन बड़ा हुआ या चंद्रमा बड़े तो हम है कहा हम कितने पानी में ये तो देखना चाहिए ना इसलिए देवर्षि नारद ने कभी सगुण साकार भगवान की या किसी की निंदा की है सुखदेव जी के लिए आया ना अहोबी सुखदेव जी के लिए निर्गुण में प्रमिष्ठित थे भगवान के दर्शन की बात छोड़ दीजिए बगा पीडम के माध्यम से केवल उनके स्वरूप का चित्रण मिल गया तो अपने को अरे अरे मेरी गति वहां कैसे होगी है या नहीं जिनको हम सिद्ध मानते दे बैठे माने दर्शन में प्रतिबंधक को साप दे बैठे इतनी टोरा थी जैसे भवरा तीव्र गति से या मधुमक्खी पुष्प की ओर दौड़ रही हो उसमें कोई हथेली डाल दे तो छेद करने का प्रयास करेगी तो किसी हमारे सनकादि सुखादि ब्रह्मादि भगवान शिव इन सब ने सगुण साकार को तुच्छ माना किया या हम लोगों की तरह ईश्वर कौन होता है मूर्ति पूजा क्या होती है मूर्ति पूजा क्या होती है मूर्ति का स्वरूप जाना हो तो स्कंद पुराण भगवान दारू ब्रह्म हमारे कौन है जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है दारू ब्रह्म वहां का महात्म पर ये ब्रह्मा जी सामान्य व्यक्ति है कि स्वयं ब्रह्म से आकर के उन्होंने अपने कर से जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया तो निस्संदेह जो आजकल के वेदांती आप लोगों को छोड़कर और वेदांत की धारा विकृत हो गई क्या हो गया आर्य समाज और वेदांत का सम्मिश्रण हो गया वर्णाश्रम धर्म आर्य समाज का सम्मिश्रण हो गया इस सम्मिश्रण कष्ट दे रहा पुराने आचार्य भगवान देखिए भगवान शंकराचार्य के पास गौड़ पादाचार्य जी आ गए गुरुदेव के गुरुदेव काफने लग गए एकदम वेस्त और उनके जाने पर भी अंतरहित होने पर भी अच्छा गौरपादाचार्य जी वाय मालूम क्या था एक हाथ में कमंडल एक हाथ में जप माला जप करते हुए माला से जप गौर पदाचार्य जी मांडू कारिका को पढ़ के हम लोग नास्तिक होते हैं उनका दर्शन जो हुआ शंकराचार्य जी को वो तो हाथ में माला जप करते हुए गौरपदाचार्य जी जप करते हैं अब सोचना चाहिए व्यास जी आए अपने स्वरूप को प्रकट किया शंकराचार्य विह्वल हो गए भगवान व्यास का दर्शन तो हम लोगों को ये जो पुराने ऋषि हैं इन्होंने भगवान को जिस दृष्टि से देखा इन्होंने जगत को जिस दृष्टि से देखा योग के भी आचार्य भक्ति के भी आचार्य और ज्ञान के भी आचार्य और कर्म के भी आचार्य और क्रांति के पुरोधा भी ये ऋषियों का समग्र स्वरूप ही है हम वेदांति है हम राष्ट्र की बात नहीं सुनते तो तुम वेदांती क्या हो बारधो को हमारे ऋषियों ने राष्ट्र की कभी उपेक्षा की शंकराचार्य जी से बढ़ वेदांती हम हो गए क्या नारद जी ने राष्ट्र की उपेक्षा की भृगु जी ने की वशिष्ठ जी ने की हमारे किसी गुरुओं की जो परंपरा है तो हम लोग कहाँ के वेदांती हो गए आजकल के भक्त निवृत निकुंज के नाम पर पंथ के नाम पर इस कथा से परहेज करते हैं बड़ी विकट बात है इस सब पंथ है आज में वेदना पूर्वक जैसे राष्ट्र को लेकर वेदना है वैसे श्री अयोध्या में गया था यहाँ तो रहता ही हूं रहता ही हूं मतलब समझ गए रहता ही हूं वहां जाता हूं तो भी यहाँ रहता हूं लेकिन मैं एक संकेत करू ऐसा पंथ वृंदावन में भी जो उपासना पद्धति चल पड़ी है हमने प्रशस्त संप्रदाय को परंपरा को एक अकल की सीमा में ढाल के पंथ बना दिया वेदांत भी एक पंथ हो गया अधिकार संपदा हटा दीजिए उसी का नाम पंथ हो जाता है अयोध्या की चित्रकूट की वृंदावन की सारी उपासनाएं पंथ इसका मतलब क्या हुआ पंथ बना दिया हमने तो शास्त्र की दृष्टि से इन सब को रामानुजाचार्य महाभाग ने श्री रामानुजाचार्य जी कहां के किस संप्रदाय से संबद्ध थे आलवार संतों से उनकी भक्ति पसंद की लेकिन उन्होंने जो पंथ बना दिया था वर्ण वर्णन व्यवस्था निरपेक्ष भक्ति पूरी वैदिक वर्ण व्यवस्था को लाके प्रतिष्ठित कर दिया ये है आचार्यों का काम जो आचार्य नहीं होते हैं वो धर्म को पंथ बना देते हैं सब संप्रदाय को पंथ बना देते हैं जो आचार्य होते हैं वो पंथ को धर्म बनाते हैं जैसे शंकराचार्य ने बनाया जैसे रामानुजाचार्य ने बनाया तो आज कई ढंग से झटके लगे भूकंप के हर हर मार <laughs> आज उधर भी जाना उधर भी ठीक आ रहा हूँ